नोशो टॉक। संतो मगन भया मन मेरा नंबर फोर्टीन तीसरा प्रश्न आंख को निर्मल करने का उपाय बताए चारों ओर राम कैसे दिखाई पड़े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 जैसे कृष्ण भी राम की एक अभिव्यक्ति है, जैसे क्राइस्ट भी राम की एक अभिव्यक्ति है तो पहला तो काम यह तुम्हारे साफ हो जाना चाहिए कि राम से मेरा मतलब सिर्फ परमात्मा का अल्लाह से राम प्यारा शब्द है मगर राम को धनुष धनुषाण इत्यादि लेके खड़ा मत कर देना थक गए होंगे काफी दिन हो गए खड़े खड़े अब उनसे कहो कि धनुष्वाण रखो आप विश्राम में जाओ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 परमात्मा सामने खड़ा और हम तलाश रहे हैं और नजर बेकरार और हम पूछ रहे हैं कहां है अक्सर तो ऐसा हुआ है तुमने परमात्मा से ही पूछा है कि कहां है और किससे पूछोगे बताने वाला भी वही है कहां खोजोगे उसे खोजने वाला भी वही है आंख तो निर्मल निश्चित होनी चाहिए प्रश्न महत्वपूर्ण है रोना सीखो रोना बड़ी कला है सभी को नहीं आती पुरुष तो बिल्कुल भूल गए उन्हें तो याद ही नहीं रही उन्होंने तो रोने की पूरी प्रक्रिया का दमन कर दिया है, उनकी आंखें तो जड़ हो गई पथरीली हो गई उनकी आंखों से रौनक भी चली गई उनकी आंखें अंधी हो गई उनकी आंखें अहंकार से भर गई अहंकार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 जो चीज जिसको देनी उसको दी होती जैसे पुरुष को बच्चे पैदा नहीं होने तो उसको गर्भ नहीं दिया है स्त्री को गर्भ दिया है लेकिन पुरुष की आंख में उतनी ही आंसू की ग्रंथियां हैं जितनी स्त्री की आंख में इसलिए प्रकृति ने चाहा था कि दोनों रोएं, रौन, दोनों रोने की कला सीखे तो पुरुष तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है मनस्विद कहते हैं कि मनुष्य में पुरुषों की पीड़ा के बहुत कारणों में एक बुनियादी कारण उनका न रोना भी है रो ही नहीं सकते तो हल्के नहीं हो पाते तुमने कभी देखा है तुम रो लिए हो हल्के हो गए हो कोई भार बह जाता है दुनिया में दुग्ने पुरुष पागल होते हैं स्त्रियों की बजाय क्योंकि स्त्रियां रो लेती हैं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 स्त्री कहती है कि हम मर जाएंगे ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे मगर करती इत्यादि नहीं कभी कभी नींद की गोलियां भी ले लेती तो हिसाब से लेती कि कहीं मर ही ना जाए स्त्रियों में इतना पागलपन इकट्ठा नहीं हो पाता उनके रोने के कारण लेकिन पुरुष आत्महत्या कर लेता और आत्महत्या से भी बड़ी भयंकर बात पुरुष की यह है कि पुरुष पूरे जीवन हत्या के आयोजन करने में लगा रहता है इसलिए इतने युद्ध होते हैं दुनिया में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 तुम सोचोगे ऐसे कैसे आ जाएंगे कोई कारण तो चाहिए ऐसे कैसे आ जाएंगे मैं तुमसे कहता हूं तुम जरा प्रतीक्षा तो करो किसी दिन बैठ के तुम चकित हो गए आते क्योंकि कारण तो जिंदगी भर रहे हैं तुम आंसू रोक के बैठे हो कारण तो कितने आए और चले गए तुम नहीं रोयो और हर बार आंसू भरे और निकलना चाहते थे उनकी बांध तुमने बांध दिए बांध को टूटने दो बैठो और रो सुंदरी को देखो परमात्मा के ओर रो संगीत को सुनो परमात्मा के ओर रो आह्लाद में रो रो और नाचो नृत्य तुम्हारे शरीर को पवित्र कर जाएगा आंसू तुम्हारे आंखों को पवित्र कर जाएंगे लेकिन लोग बड़े उल्टे करते रहते जब हंसने हंसाने के दिन थे हम आठ पहर रोते ही रहे अब वक्त जो आया रोने का हम अस्क बहाना भूल गए इस दौरे तला तुम में वामिक कितने ही सफी ने खे डाले और अपनी सिकस्ता किस्ती को मौजों से बचाना भूल गए लोग यहां दूसरों को बचाने में लगे रहते हैं खुद डूब जाते न मालूम कितनों की नावें बचा लेते और ये भूल ही जाते हैं कि अपनी किस्ती सिकस्ता होती जा रही टूटती जा रही डूबी अब डूबी तब डूबी यहां लोग दूसरों को सलाह देते और अपनी ही सलाह अपने काम में नहीं लाते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 जो नहीं होना चाहिए था कोई कारण है जिसके होने का है तुमने कमाया नहीं अर्जित नहीं किया है ये तुम्हारा हक नहीं यह तुम्हें भेंट मिली ये प्रसाद है अनुग्रह है इस अनुग्रह में रो जवानी के नगमे हवाओं ने गाए मगर तुम ना आए महकने लगे मेरी जुल्फों के साए मगर तुम ना आए सुनू अपनी सांसों में आहट तुम्हारी कहां जा छुपी मुस्कुराहट तुम्हारी खड़ी हूं मैं पलकों की चिलमन उठाए मगर तुम न आए एक टीस दिल की सदा बन गई है नजर हार कर इल्तजा बन गई है उम्मीदों के लाखों दिए झिलमिलाए मगर तुम ना आए कभी ले लिया सामे गम का सहारा कभी रो दिए नाम लेकर तुम्हारा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 जब नहीं मिला तब भी और जब मिल जाता है तब भी डरो मत भयभीत न हो क्योंकि मनुष्य जी रहा है बुद्धि से और बुद्धि के आंकड़ों की पकड़ में आंसू नहीं आते आंसू दूसरे ही जगत से आते उनका बुद्धि से कुछ संबंध नहीं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 जलते क्योंकि उन्हीं का मिलन भी होगा उसकी याद में बिताई गई घड़िया कीमती हैं उसके इंतजार में बिताए पल बहुमूल्य कट तो गई हैं कट तो गई है, तो है हिजर की रात कैसे कटी यह और है बात यू आए वे रात ढले जैसे जल में जोत जले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 रोना प्रेम की विधि है भक्ति की विधि अगर रोना न बन सके तो फिर ध्यान करना होगा ध्यान भक्ति सुन विधि है प्रेम रिक्त विधि है। उसका नंबर दो है स्थान प्रेम से जो वंचित ही हो गए इस तरह वंचित हो गए अब उन्हें कुछ उपाय नहीं सोचता उनके लिए ध्यान विधि है लेकिन अभी जिनका हृदय प्रेम से भरा है उन्हें ध्यान की चिंता छोड़ देनी चाहिए मग्न हो कोई अवसर न चूको मग्न होने का और हजार अवसर आते हैं रोज अवसर आते ही रहते तुम्हें जरा पहचान आ जानी चाहिए फूल खिला बगिया में नाचो गाओ रो पत्थरों में फूल खिल रहे हैं चमत्कार हो रहा है। उसकी बूंद सरकने लगी घास की पत्ती पर और पूरा सूरज उसमें चमक आया किरणें किरने फूट गई इंद्रधनुष रच गया उसके आसपास नाचो गाओ रो तलाशोगे तो हर घड़ी कुछ ना कुछ पालोगे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 जरा संबंध जोड़ने लगो अपना परमात्मा के रहस्य में लोक से यही उसका मंदिर है और यहां बहुत बार हंसी भी आएगी रोना भी आएगा और ऐसी घड़ियां भी आएंगी जब आंसू भी बहेंगे और हंसी भी साथ होगी खिलखिलाहट भी फूटेगी और आंख से आंसू भी झरते होंगे और जब हंसी और रोना साथ-साथ घटते तो बड़ी रहस्यपूर्ण प्रतीति होती बड़ी भाव की दशा आ जाती